प्राणायाम प्रभेदार्य बारे अभ्यंतरकम प्रववृत्ति अभ्यंतरवृत्तिमति वेद काल सरदीक्ष प्राणायाम एवं तय चतु लक्ष्य से प्राणायाम करेगी चतुर्थ लक्षण सूत्रों की तरह विषयाक्षर बाह्य अभ्यंतर वृत्ति दो है बाह्य वृत्ति और अभ्यंतर वृत्ति जो पहले कहेगी बाह्य वृत्ति है रेचक तो आभ्यंतर से बाह्य आभ्यंतर विषय आक्षेपी को आक्षेप करने वाले अतिक्रमण करने वाले बाह्य और आभ्यंतरवृतिनों को रेचक पूर्वक अतिक्रमण करके शुरू करके सैन रहता है ये चतुर्थ प्राणायाम है इसको केवल कुंभत्व कहते हैं बाह्य आभ्यंतर विषयाक्ष बाह्य आभ्यंतर विषय को आक्षेप अतिम करके अभ्यास उस करके उसको अतिक्रमण करके स्थित है कि चतुर्थ है वेद टीका बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षे भी चतुर्थ है देश काल संख्या भी देश काल संख्या भी बाह्य विषय परिदिष्ट आक्षिप्त हुआ बाह्य विषय आभ्यंतर विषय परिदिष्ट आक्षिप्त पूर्व परिदृष्ट पश्च आक्षिप्त बाह्य विषय पहले लिखा देख करके फिर उसको आक्षिप्त हुआ अतिक्रमण किया परिदिष्ट आक्षिप्त में पहले परिदिष्ट उसके पश्चात राक्षित जिस प्रकार बाह्य विशेष तथा आभ्यंतरिक उसे परिदृष्ट अक्षित पहले परिदिष्ट और उसके प्राक्षित अतिक्रमण किया दोनों बाह्य वृत्ति और आभ्यंतरिक वृत्ति दोनों को अतिक्रमण करके दो था दीर्घ सूक्ष्म दीर्घ सूक्ष्म दोनों प्रकार से पूर्व सूत्र कहा गया टीकाने तो से आक्ष अभ्यासिकार्व रूपा अवरोपित अभ्यास से व्यक्तिकाण करके बाह्य वृत्ति आभ्यंतर वृत्ति से हत्या अतिक्रमण करके अवरोपित सोप दीर्घ शिक्षण बाह्य विषय को अतिक्रमण करके आभ्यंत विषय को अतिम करेंगे और दीर्घ शिक्षण तत्पूर्वक परिदिष्ट और आक्षिक बाह्य आभ्यंतर विषय प्राणायाम बाह्य हो आभ्यंतर विषय प्राणायाम है देश काल संख्या दर्शन गुरु पर नौ चतु तृतीय सस्कृत प्रयत्ना कमाया जाए थे यह जो चतुर्थ है तृतीय पहले था एक साथ प्रयत्न करके जहाँ तहाँ रुक जाना कि चतुर्थ तृतीय सत्कृत प्रयत्न आज अन्नाया जाए के शीघ्र एक प्रयत्न करके शीघ्र ही हो जाता है ऐसा नहीं है तृतीयतः प्रयत्न करके जहाँ कहाँ रुझाना चतुर्थ ऐसा नहीं चतुर्थ होता है किंतु अस्त्यक्ष माना, अभ्यास करते करते ताम तावस्थान समापन्न अलग उपर उपर अवस्था को प्राप्त करके फिर तत्व अवस्था विजय अनुक्रमण होती एक एक अभ्यास करके आगे आगे बढ़ करके फिर बाह्य आभ्यंतरण विषय को अतिक्रमण करके सूक्ष्म है अभ्यास करते करते अत्यंत सूक्ष्म असूक्ष्म होता है दीर्घ होता है ऐसे करते करते जय करके अवस्था को अतिक्रमण करके होता है कोई कहा भूमि है समय जया उद्र भूमि जय क्रमेण उभय द्वितीय भाव ऐसे से होता है तृतीय था जहां कहां रुक जाए चतुर्थ है इस अभ्यास करके क्रमश से भाव होगा चतुर्थ प्राणायाम तृतीय और चतुर्थ समय भेद बताते हैं टीका है पूर्वकान कर स्तम्भ विशेष इच्छा इत्या आभ्यंतर बाहर दोनों का गतिभाव का गत्य भाव तृतीय स्तंभवृत्ति में भी तो है प्रशासक ग्रेणी भी हुई है तो विशेष क्या हुआ इसलिए विशेष बताते हैं तृतीय और चतुर्थ में दोनों में तो दत्य है संभव है तो भी विशेष होता है अनालोचित सस्कृत आरभ है वो देश कालोचना का भी परिदृष्ट दीर्घ ये तृतीय हुआ विषय अनालोचित बाह्य अभ्यंतर विशेष आस प्रसाद का विषय विचार नहीं करके जहाँ कहाँ रुझानी अभाव सत्य आरब भरे वक्त एक साथ करके देश का अल्पसंख्या भी परिदृष्ट और दिलचस्पी चुन होता है चतुर्थ हमें ये स्तंभ करना है किंतु क्रमश स्वास्थ्य प्रशास में कितने विषय कितने वेर कितने दूर होता है ऐसे करके बढ़े बढ़ करके बढ़ा करके गत्ती भाव होगा चतुर्थ श्वास प्रश्वास विषय और धारणा का विषय कितने दूर होता है कितने समय रहता है निश्चय करके एक क्रमेण भूमि जया उभय आक्षेप पूर्वक अत्य हो चलता है से अभ्यास करके ऊपर उपर अवस्था को जा करके पूरेपुर अवस्था को जीत करके भूमि के अवस्था भूमि जया अवस्था को जय करके दोनों आक्षेपूर्व तो कथ्य भाव दोनों का आक्षेप कर अतिक्रम करके बाहर आभ्यंतर श्वास प्रश्न का आपके वो अतिक्रमण करके कत्य भाव का चतुर्थ ये प्राणायाम कतुर्थ ये विशेष ठीक है अनालोचना पर्व सकृत प्रयत्न निर्वर्ति तृतीय विचार नहीं करके देश का अल्पसंख्या का ज्ञान अवधारण के बिना भी एक साथ प्रयत्न करके रूप जाना ये होता है तृतीय है और चतुर्थ चतुर्थक तो आलोचना पूर्वक आलोचना पूर्वक इसके प्राणायाम से पहले, पहले विचार देख करके कितने विषय कितने काल कितने उद्वेग ये सब विचार करके क्रमशह बहु प्रयत्न निर्वतनीयेष विजय करते अभ्यास करते करते क्रमशः क्रमश सूक्ष्म होता है दीर्घ होता है यहावस्था करके बहुत प्रयत्न संपादन होता है चतुर्य विशेषा तय पूरा कर विशेष न आलोचित अय तो देश काल संख्या आलोचित तय पूरा कर विशेष जो पूरा पूरक रेचक बाह्य बूथ अभ्यंतर बूथि दोनों का विचार दिश्या, विचार नहीं करके तृतीय हुआ यह देश संख्या से आलोचित विचार करके निर्धारित तो होता है निश्चित तो होता है ये क्रमशः अभ्यास करके होता है चतुर्थ तृतीय होता है एक साथ कहें दिया सामान्य रूप से ठोक तो दिया और विचार नहीं करके फिर इसमें बाह्य अभ्यंतर देश संख्या से विचार करके क्रम से बढ़ते बढ़ते ये होता है चतुर्थ होता है प्राण। प्राणायाम अभ्यास करने पर चतुर्थ प्राणायाम होता है ठीक में प्राणायाम से अभांतर प्रयोजन नाणायाम का प्रयोजन प्राणायाम से मन एकाग्र होता है ध्यान होता है तो पहले क्रमश अभांतर अंतर्गत प्रयोजन है तत क्षय प्रकाशावरण ततः प्राणायाम करने से क्षयते प्रकाशावरण प्रकाश अंत गुण सबको गुण है प्रकाश के उसमें जो आवरण होता है जिसको तो आवरण ढकने वाला कर्म है इस कर्मस्तार करना प्रकाश का विवेक ज्ञान का आवरण करने वाले जो को वो कर्म क्षेत्र होता के ज्ञान का आवरण कर्म ठीक है तथे प्रकाश आवरण आवृहते बुद्धि बुद्धिशत्त प्रकाश के आवरण क्लेश अन्य के आवरण बुद्धि में जो सत्व है प्रकाश रूप सत्व गुण का कार्य जिसके द्वारा थक जाता है उसको कहा आग्रम अभिव्यक्न वो तो आवरण दो है अभिताग देश भी और पापकर्मा भी है दोनों उसकी व्याख्या करके साथ में प्राणायाम अभ्यस्तों अस योगि विवेक ज्ञान आवरणीय कर्म प्राणायाम द्वितियाचना चार प्रकार प्राणायाम के अभ्यास करने पर आवरणीय कर्म क्षेत्र विवेक ज्ञान का आवरत आधारने वाले कर्म नष्ट होता है टीका में ज्ञाते अने के बुद्धि प्रकाश है, विवेक ज्ञान आवरण है तो ज्ञान का ज्ञान चाहने की ज्ञान बुद्धि सत्य है, बुद्धि में जो सत्य है प्रकाश प्रकाशको उसको ज्ञान का साधन को ज्ञान सत्य सदस्यता अंतकरण ये बुद्धि उसमें होता है ज्ञान ज्ञान बुद्धि में उत्पन्न होता है बुद्धि की वृत्ति है ज्ञान तो बुद्धि हो गया यहाँ ज्ञान सत्य से यहाँ बुद्धिसत् ज्ञान के अन्य ज्ञान बुद्धि प्रकाश विवेक से ज्ञान विवेक ज्ञान विवेक का ज्ञान बुद्धि विवेक बुद्धि सही विवेक के ज्ञान आवृणती विवेकज्ञान आवरणीय जो विवेक ज्ञान अभुन विवेक ज्ञान आवरणीय कर्म क्या है कात्मा कात्मन शे का है पाप विवेक ज्ञान आदुर्ण विवेक ज्ञान जाता है इसलिए उसको कहा विवेक ज्ञान आवरणीय आवरणीय में अनेर प्रत्यय है अन्यर प्रत्यय यहाँ बर्तरी हुआ कृत्य प्रत्यय कृत्य प्रत्यय भाव में और कर्म में होता है व्याहन में किंतु कृत्य भी तो बहुलम बहुलता हमसे कहीं कहीं कर्त भी होता है भव्य गेय प्रवचनीय इत्यादि एक सूत्र है उसमें प्रवचनीय अंग है कर्थ में प्रवक्ता प्रवचनीय भी होता है कर्तरी निपातन से व्याकरण सूत्र में कुछ शब्दों का नाम ले लिया ये जो कर्तव्य कृत्य प्रत्यय हुआ केवल अन्य में भव्य गृह में ये कृत्य प्रत्यय अश यथ होता है तो कृत्य प्रत्यय कर्त होता है कुछ कुछ शब्दों का नाम लिया तो उन्ही शब्दों में भी कृत्य प्रत्यय ही होगा अन्यत्र नहीं ये बात नहीं ये तो कुछ दृष्टान्त दे दिया कुछ शब्द का नाम ले लिया कर्तरी तृत्य प्रत्येय होते हैं तो कर्तरी निपातन से निपात नहीं निपातन से निपातन प्रदर्शनार्थत् दृष्टान्त के लिए अन्यत्री कर्तरी तृतीय प्रत्ये होते हैं जिस प्रकार धातु से अन्य रोपलीय से रंजनीय कर्तरी होता है अभी कर्तरी तथ्य कर आवरणी में कृत्य अं कर्ता आवर्क कर्मश्दुम तत्में क्लेशयेक आवर्णीय कर्म कर्मशब्द कर्म ले भी लेना और पापकर्मेन तद्जन्य तो कर्मजन्य कर्म होता है विहित निषिध कर्मों को कर्म कहते कर्म से होता है पुण्य पाप अदृष्ट पुण्य पाप अदृष्ट को भी कहीं कर्म शब्द से कहते हैं चरणात्मक कर्म होता है क्रिया किन्तु कर्म पुण्यकर्म पाप कर्म इस कर्म शब्द से कर्म को लिया जो विहित निषिध कर्मजन्य अदृष्ट वो अदृष्ट को कर्म यहाँ कर्म सौ कैसे कहा गया अदुष्ट पाप और पुण्य सज्जन्य है तो कर्मजन्य निषिथ विधित कर्मजन्य धर्म निषिद्ध कर्मजन्यस्त तो अधर्म कर्मसंद्रह कहा गया विहित कर्मजन्य होता है कर्म इसको कहते हैं पुण्य निषिद्ध कर्मजन्य होता है पाप तो अपुण्य भी कहते हैं तो यहाँ जो विवेक ज्ञान का आदरक कर्म है ये पापकर्म है तो कर्म शब्द से कर्म कर्मजन्य अपुण्यम अपुण्य है पापकर्म तत्कार तो क्लेशम से रक्षेगी और उसका कारण भी क्लेश है पाप का कारण निश्चित कर्म करने का कारण पंच क्लेश है अभिद्यास में धारा जैसे अभिनेश तो क्लेश को तो कर्म शब्द से कारण लक्षण से प्राप्त हैं क्लेश क्लेशवील अरे पाप विलन जीविकास पापना जो अत्र आगमीना अमतिमा जानने वाली की अनुमति कहते हैं में वास्तविक बहुत जन आशिक्षति आचस्ते आशिक्षति आशिकति कहते हैं, हैं। महामोहमयनंद्रजा प्रकाशील सत्म आवृत्य तदे आते महामोहमयन इंद्रजाइले महामोहमय इंद्रजाल तुम महा इंद्रजा के समान महामोह राग सब रागम शब्दा राग उसके द्वारा उकाशील सत्व सप्तगुणम प्रकाश स्वभाव उसको भाग करके राग से महान हुए राग उत्तन्मय राग प्रचुर इंद्रजा तुर्ग शब्दादि विषय राग के द्वारा प्रकाश स्वभाव सप्तगुणों को भग करके तदेव अकार्यूते इसी अंतकरण को फिर अकार्य में पाप करने में नियोग करता है राग देशादी गुरु ही। कहते हैं ठीक है महाम राग तब अभिभागवर्ति अविद्या राग ले जाए तब अभिन अविद्यापी अविद्या हमने से राग होगा राग है तो अवश्य अविद्या है अविर्भाग अवश्य निकल तो अवश्यभावी राग है वो तो अवश्य ही अविद्या है अविद्याण है अविद्या तब ग्रहण न ग्रहते राग ग्रहण करने से राग के सहचर अवश्य भावी होने वाला अविद्या का भी ग्रहण हो जाएगा तो राग अविद्या ये सब आवरण करने वाले विवेकर बुद्धि को वो आवरण करके अवकार्य में लगाते हैं अकार्यम अधर्म अकार्य हो, हो गया कर्म निशेषकर्म इस अधर्म नाणायाम एवं तापमान चुनौती कृत तपसा की कथा प्राणायाम से पाप क्षय होगा प्रकाशावरण प्रकाश आवरण हो गया विवेक ज्ञान के आवरण कर्म पाप कर्म यदि प्राणायाम से पाप कर्म का क्षय हो जाएगा कुछ तरी तपसा तपसा तरीका तपस कोई प्रयोजन नहीं है इतना दुर्बल भाषण में तरह प्रकाश आज कर्म संसार निबंधन प्राणायाम अभ्यास दुर्बल प्रतिशण शिक्षा तदसर प्रकाश आज कर्म योगी का जो बुद्धिशत्व प्रकाश का आवरण करने वाले कर्म है पाप कर्म संसार निबंधन संसार से निबंधन मूल कारण संसार का मूल कारण ये कर्म प्राणायाम अभ्यास दुर्बलम भगवती प्राणायाम अभ्यास करने से ये पाप कर्म अंत विविज्ञान के आवरण संसार का कारण दुर्बल हो जाता है प्रतिक्षण से छिये थे प्रतिक्षण अभ्यास करने पर कर्म का क्षय होता है तथा से उत्तम तपो न परम प्राणायाम तत्व शुद्धिर्मान दिप विश्व ज्ञान से कहा गया तपो न परम प्राणायाम प्राणायाम सबसे बढ़ाता है इसे बढ़कर के कोई उत्कृष्ट तो नहीं है ततो मलानं मल विशुद्धि होती है और ज्ञान से दीप्ति से होती ज्ञान की दीप्ति प्रकाश ज्ञान का प्रकाश होता है शुद्ध होता है प्राणायाम करने पर इसलिए प्राणायाम एक बड़ा साधन है मन को रोकने के लिए ध्यान करने के लिए कुछ भी करते समय थोड़े प्राणायाम करते हैं कर्म करते समय भी भगवान की पूजा आदि करते समय थोड़े प्राणायाम भी करते हैं प्राणायाम करके एकाग्र होने के लिए प्राणायाम से प्रतिबंधक पाप कर्म के लिए वो तीन सब स्थिति होती है ना तप तप था था। तो सर्वथा क्षयते अतः दुर्बल हो जाता है प्राणायाम से सर्वता समाप्त नहीं होता है फिर कुछ तप करने से कर्म क्षय के लिए तप ही अपेक्षित है और आगम को जान लेते तप प्राणायाम भी तपय नाम सम्मति अगमीना प्रानायम साम से पूर्ण परम प्राणायाम प्राणायाम कथे मनो मनुष्य का प्राणायामर्दहे दोषाई प्राणायाम से योगाता विष्णु प्रणता प्राणायामर्दहे दोषा दोसता दर्न प्राणायाम से होता है बहुत कर्म पाप कर्म करने हो तो प्राचित रूप से प्राणायाम का विधान किया जाता है प्राणायाम बहुत तो कर्म कर दो तो नष्ट होता है और प्राणायाम योग का अंग अष्टांग में तो प्राणायाम आया यम नियम आसन का प्राणायाम विष्णु प्राणा में कही गई प्राणायाम में योग होता है प्राणायाम योग का अंग अभ्यासात् सभी, सभी जो प्राण्यमश्यम अभ्यास प्राणायाम स विजेय सबीजो बीजेज पर प्राण प्राण यदनल कुत विधान तृतीय तय प्राण्यम प्राण से प्राणनामक जो अनील वाय यस्तु अभ्यासाद यस्त अभ्यासावश्युत अभ्यास के करता है जीत यहां अलम अभ्यासावश्यु प्राणायाम स विजीज अभीजय व्य बीज सहित सबीज निर्बीज अभीजय गर्भम हेतु सबीजय गर्भ निर्बीज होता है अगर परस्परण अभीभव प्राणपानन यद अनिल परस्परणीभव प्राण सेपा का दोनों गति कोस्परूप में कुतस्त तृतीय तयमा तय तद्विधान कुरुत प्राणायाम अठान करके श्वास प्रश्वासगति प्राण के द्वारा अपन को द्वारा प्राण को रो करके तृतीयम होता है तय संयम एक प्राण सास प्रशासणप्राणुगति तृतीय हो गया दोनों का संयम दोनों का रूप देना ये प्राण विष्णु प्राण कहा गया है कि धारणा चोग्यता मनस मनस धारणा से योग्यता से होती प्राणायाम अभ्यास करने पर मानवीय योग्यता आती धारणा करने के लिए तो धारणा करेगा धारणा ध्यान समाधि तीनों को मिलाकर के संयम करेंगे तो तीनों करने के लिए पहले योग्यता हम चाहिए प्राणायाम करने पर मानवीय योग्यता सामर्थ्य आता है प्राणायाम अभ्यास देगा प्रसर्दन विधारणाध्याम व प्राणस्य इति वचना पहले कहा था प्रसर्दन विधारणाध्याम व प्राणस्य प्रक्षरदन ही वन अंदर के बड़े बाहर निकलना श्रेषक विधारण कुंभ को रुकना प्राणस्य प्रसर्दन विधारण नम को रोकने के लिए पहले साधन कहा गया था तो धारणा में धारण करनी के लिए मन में योग्यता प्राणायाम करने पर प्राणायाम की मन स्थिकुव धारणा से योग्य कराणायाम करो मन को स्थिर करते कर्ते धारणा में का करोग्य है मन मन को योग्य है प्राणायाम प्राणायाम अर्थ सह प्रत्याह यमनियम आसन्न प्राणाया प्रत्याहधारण क्या है आगे धारणा धारण सह प्रत्याह प्रत्याह के लिटि का में तदमास्क संयमाहारम आरभते यम संस्कृत यम अभी आसन प्राणायाम इससे संस्कृत और संस्कार तो होता है शुद्ध तो होता है योगी धारणा ध्यान समाधि तीनों को मिला करके त्रयम एकत्र आगे बताएंगे साइन शब्द से धारणा ध्यान समाधि तीनों लेना तो तीनों आरंभ करने के लिए संयम करने के लिए यम के द्वारा संस्कृत होने के बाद मध्य में प्रत्याहार प्रत्याहारम आरम्भते योगी संयम करने के लिए पहले प्रत्याहार करता है उसके बाद ध्यान समाधि करता है तरह लक्षण सूत्रम अवतारित तक प्रत्याहार से सूत्र लक्षण करने वाले सूत्र लक्ष्य अनुशा लक्षण सूत्र अवतरण कर लिखित पुस्त अथ क्याह स्वयं चित्त, श्वा श्वा चित्त नहीं चाइन स्विष्योगे चित्त चित्तस्वुकार इंद्रिया प्रचार चित्त चित्तस्व स्विषय संप्रयोगी विषय के साथ इंद्रियोक चित्तस्वुकार इंद्रिया चित्तस्व इंद्रिय के साथ विषय का संबंध होने पर विषय विषय में ज्ञान होता है और विशेष सय को पर इंद्रिय चित्त स्वरूप को अनुकरण करते चित्त स्वरूप जैसे हो जाते हैं यही प्रत्याहार है विशेष व्यापार आदित्य विशेष हट के ये प्रत्याहार है तो इंद्रियाणाम स विषय समय इंद्रियों के अपने अपने विशेष शब्द स्पर्श आदि के साथ संयुक्त नहीं होने पर चित्त का जो स्वरूप है चित्त स्वरूप के अनुकार उसके जैसे इंद्रिय हो जाते हैं चित्त स्वरूप अनुकार स्वरूप को अनुकरण करने वाले जैसे विषय को छोड़कर है स्व विषय संप्रयोग चित्त स्वरूप अनुकार चित्तवरपुकार इव चित चित्त निरोधे चित्तव इंद्रिियांद्रियजय वो चेतक निरोधक हो जाता है चित्त होने पर वृत्तिरोध हो जाए पर चित्त के सामने इंद्रिया निरुता है इंद्रिय निरोध हो जाता है इंद्रियजयव इतरईद्रियजैवत उपायन न अच्छे इंद्रि को जितने के लिए अने उपाय के आवश्यकता है चित्ता निर्द होने पर इंद्रिय कार्य निरोध हो जाता है यहाँ मधुवराजम्षि का उत्पतंत अनुत्त्पतं निवेशन अन्नीशंते तथाइंद्रिया निरुद चित्ता इतिश प्रत्याह जिस प्रकार यहाँ मधुक मधुकराज मधुकराज मक्षिका उत्पतंत उत्पस्य मक्षिका उत्पसा मधुकराज उत्पतंत मक्षिका मधुकर राज उड़ जाता है तो उसके पीछे मधुमक्षिका है। समान जहाँ प्रविष्ट होकर बैठ गया तब तो हनुमान उसके पीछे जाकर तो वहां स्थिर हो जाते हैं तथा इंद्रिया चित्त निरुद्धान चित्त निरुद्ध हो गया तो इंद्रिया क्या निरुद्ध हो जाता है यही प्रत्याहार है इंद्रिया विषय संबंध नहीं होता है चित्त निरुद्ध पर इंद्रिया चित्त के साथ रह जाते हैं चित्त पर ग्रण करने वाले हो जाते हैं ये प्रत्याह चित मोहनीयरंजनीयोपण शब्दी न संपयुज न संपयुज्य विषय का नाम क्या जिस विषय से मोह होता है मोहनी रंजनीय राज जिसमें होता है आसन के होती है रंजनीय इष्ट रजगुणा के कम से और कोपनीय कोप होता है टोभ होता है अभी रजगुण का मोहगुण लोभ का तम गुण से विषय में जैसे मोहनीय रंजनीय गोपनीय विषय है शब्दादि भी विषय चित्त न संपय जते चित्त का संबंध इंद्रिय के द्वारा विषय के साथ नहीं होता है इंद्रिय का संयोग होने से तो दसवी तो का दिन संप्री थी वस्तुतः इंद्रिय के संपर्क होने पर चित्त का संबंध नहीं होता है उसका हो जाता है, तो इंद्रिय खोला होने पर भी विचय के साथ इंद्रिय का संबंध नहीं होता है कान तो खोला है मन एकाग्र है किसी भी सभी चिंतन करते तो नहीं, नहीं पड़ता तो चित्त स्वयं यदि निरुद्ध हो गया तो इंद्रिय भी उस प्रकार निरुद्ध हो जाते हैं पहले तो इंद्रिय को रुकते हैं हटा करके विषय को छोड़ करके चित्त जब निरुद्ध हो जाता है इंद्रिय अपने आप ही विषय से हट जाते हैं चित्त का संबंध विषय के साथ नहीं होने पर चक्षुरादि बिना संप्रयजन स्वयं इंद्रिया चित्त स्वरूपानुसार जब शब्दाद विषय के साथ चित्त का संबंध नहीं होता है विषय का चिंतन नहीं होता है विषय ग्रहण करने की इच्छा तो तो नहीं अन्य चिंतन ये मन विरुद्ध है तो तदसम चित्त के समय नहीं होने पर चक्षरादिने संप्रय जनता चक्षरादि इंद्रिय भी संप्रयुक्त नहीं होती संबंध विषय के साथ यही स्वयं इंद्रियाणाम चित्त स्वरूपानिकार है इंद्रिय में जो तो चित्तस्वरूप अनुकार दिया इंद्रिया चित्त स्वरूप अनुकार ही वसूत्र में दिया चित्त स्वरूप अनुकार चित्त में निरुद्ध हो गया इंद्रिय में निरुद्ध होगी चित्तस्वरूप का अनुकरण करते पीछे अनुकरण है अनुकार लूट करेंगे तो अनुकरण होगा क्री धातु शीघ्र करेंगे तो कार अंकार चित्त स्वरूप का अनुकरण होता है अनुकार होता है इंद्रियो का चित्त स्वरूप चित्त निरुद्ध हो गया तो इंद्रिय विरुद्ध हो गई यही चित्त स्वरूप अनुकार अभिनवेश्त विषय करता है आत्मा आत्मतत्व में चित्त स्थिर हो गया वहाँ इंद्रियों का संबंध इंद्रिय की स्थिरता है आत्मतत्व में नहीं है आत्मतत्व तो इंद्रिय का विषय नहीं है यह तत्व चित्तम अभिनव सत्य जिस तत्त्व में चित्त का अभिनिवेश होता है जिस आत्मतत्व का चिंतन करके चित्त उसमें स्थिर हो जाता है न तथ इंद्रियाणाम बाह्य विश्य विषय विषयाना अंकार तो बाह्य विषय को ही विषय करती है बाह्य विषय बाह्या बाह्य विषय बाह्य विषया विषया यद्रिया तह्मींद्रिया बाह्य विषय विषयानी बाह्य विषय से अलग विषय को ही विषय करने वाले विषयकरण बागे इंद्रि इंद्रि विषय नहीं करते हैं बाह्य विषय को विषय करने वाले इंद्रिय इंद्रियाना बाह्य विषय विषयाण विषय ऐसा इंद्रियाणा ऐसे इंद्रिया ना अनुकार होती न चित आत्मस तो को चिंतन करता है।, तो को है उसमें स्थिर हो गया क्योंकि इंद्रिय आत्मसत्व में स्थिर हो जाए ऐसा नहीं होता है इंद्रिय का विषय नहीं चित्त जिस तत्व को भी चिंतन करके उसमें अभिनिवेश होता है उसमें स्थिर हो जाता है चित्त इंद्रिय उसको विषय नहीं कर हैं त्मतत्व को तो बाह्य विषय को विषय करने वाले इंद्रिय उनका सामर्थ्य बाह्य विषय को ग्रहण करते इसलिए चित्त आत्मतत्व को चिंतन करते समय इंद्रिय के द्वारा अनुकार नहीं होता है अनुकरण नहीं होता है इसलिए कहा गया अनुकार ही चित्त स्वरूप को अनुकरण जैसे करते ही अनुकरण करते जैसे कहेंगे तो यदि चित्त स्वरूप अनिव्ध हो गया इंद्रिय तो निरुद्ध हो गई क्योंकि चित्त जाकर आत्मतत्व में स्थिर हो गया इंद्रिय तो स्थिर हो नहीं होते तो दोनों में भी सर्वोपर अंकार युग युग सब में होता है सर्वोपर जैसे साधु से तो देखाते हैं स्व विषया संप्रयोग साधारण से धर्म से चित्तामित्व सप्तम्या विषया संप्रयोग स विषया संप्रयोग से साधारण से विषय के साथ असम प्रयोग ये साधारण हुआ चित्त के साथ विषय का संबंध नहीं इंद्रियों के साथ भी संबंध नहीं ये साधारण धर्म हो गया विषय संप्रयोग को चित्त अनुकार चित्त के अनुकार इंद्रिय के द्वारा होता है इंद्रिय में निमित्त आ गया निम्ट ग, निम्ट का निमित्त होता है विषय के साथ निमित्त निमित्त अनुकार इंद्रियो का हो चित्त का हो ये दोनों सप्तमिया दशा है स्व स्व सूत्र का स्वषय चित्त संप्रयोगित चित्तस्व रूप अनुकार इंद्रिया प्रत्याय स्विषय संप्रोह हे स्विषय संप्रयोग हे चित्तस्व रूप अनुकार चित्त निर्धे चित्त निर्धे चित्त निरोधे चित्त इंद्रिया चित्त चित्त चित्त हाँ तो ये पहला शो है स्विषय संप्रेग हे स्व विषय संप्रयोग ये जिन सूत्र में ही स्विषय संप्रयोग उसका अर्थ कर दिया स्व विषय संप्रयोग अभाव सप्तमया दशी चित्र निमित है विषय संप्रयोग का विषय संप्रयोग नहीं बने से ही इंद्रियो के साथ इंद्रियो का चित्ता होता है तो चित्रुकार का निमित्त हो गया ये धर्म है धर्म में विषय संप्रयोग का आभार विषय का संप्रयोग ही ये चित्त में भी है इंद्रिय में भी है ये साधारण है अनुकार का निमित्त है ये निमित्त काम चित्त के जैसे हो जाता है इंद्रिय अनुकार कैसे है चित्त निरोध है चित्तवत निरुद्धान इंद्रिया चित्त का निरुद्ध हुआ तो इंद्रिय का निरुद्ध हो गया निरोध हेतु प्रयत्न तुल्य साध निरध हेतु प्रयत्न दोनों में चित्त का निरोध हो इंद्र का निरोध हो निरध हेतु प्रयत्न समान होने से ये सादृश्य हुआ विषय के साथ संबंध नहीं हो वो निर का हेतु प्रयत्न समान हुआ एक प्रयत्न से चित्त निरुद्ध होते ही इंद्र का भी विषय के साथ संबंध नहीं हुआ जैसे चित्र का निरुद्ध हुआ तो विषय के साथ संबंध नहीं हुआ इंद्र का भी संबंध नहीं होता है ये सादृश्य अत्र दृष्टान्त महाअ्रव दृष्टान्त होते यथा मधुकर राज मधुकर राज जिस प्रकार जाने पर उसके विषय मधुकर जाते हैं मधुकर राज स्थिर हो जाए पर मधुकर विस्थिर हो जाते हैं इसी प्रकार दाष्टान्ति भी हो तो तथा इंद्रिया चिताज्य निर्विधा प्रत्याह चित्त निर्धन पर इंद्रिको जाता है ये हुआ। प्रत्याय अष्णुपुराणवाक्यणुपुराय शब्दी निगृहैकाम गि कुरिया चित्तानुकाी प्रत्याहपरायण प्रत्याहपरायण योगी प्रत्याहपरायणवश हर का आश्रय करने वाले योगवित योगी शब्दादिश अनुसानी अक्षाई निगृह चित्तािणी कुरिया अक्षाई इंद्रिया शब्दादिश अनुसारणी शब्द प्रसाद विषय में है तो इंद्रिय उनको निगृह निग्रह करके रोक करके चित्तानुकारिणी कुरिया चित्त के अनुकारि करे चित्र के साथ मिलाए विषय विषय को संबंध संबंध कर करके मिला गया तथ्य प्रयोजन तत्व दर्शित प्रत्याहार का, का प्रयोजन विष्णु पुराण में कहा गया जायते निश्चरात्म इंद्रियामशन नोगीग साधक तेन इंद्रिया निश्चलात्म निश्चलात्म पवश्यक जाये इंद्रियश्चल होने पर इंद्रिया पर आ जाती है परमावश्यक होती है योगी योगीगक कई अवश्य ही इंद्रिय यदि अपने माध्यम में नहीं है ऐसे इंद्रिय के द्वारा योगी योग साधक योग्य न होती योग साधन करने वाले योगी नहीं हो सकता है होने के लिए इंद्रिय को वस में रखना पड़ता है अवश्य ही तयी अवश्य इंद्रिय के द्वारा योग साधक योग्य न होती और वश्य हो जाने पर भी निश्चल हो जाने पर ये इंद्रिय में परम वक्ता आ जाती है uh madam